संत से कोई पूछ चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए पर भक्त को लगता है कि मेरे जैसा पापी नहीं मेरे जैसा आधम नहीं मेरे जैसा अपावन नहीं और चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए पर ज्ञानी को बराबर यह लगेगा चिदानंद रूप शिव हम शिव हम मनोबुद्ध अहंकार चित्तानी न भगवान शंकराचार्य कहते हैं मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं चिदानंद रूप शिवो हम शिवो हम संत कबीर दास जी कहते हैं बैठे ठाड़े परे उताने कहे कबीर हम वही ठिकाने हम अपनी जगह हैं अहम ब्रह्मा स्मी मैं ब्रह्मा हूं मंसूर की बड़ी प्रसिद्ध घटना है फांसी पर भी चढ़ा दिया गया तो अनल हक अनलक की आवाज निकलती रही चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए पर ज्ञानी अपनी स्थिति में रहता है मैं वही हूं मैं वही हूं मैं वही हूँ और वह तो बराबर कहता है संसार स्वप्न माया आनंद रूप अपना संसार स्वप्न माया ने लखाया आनंद रूप अपना गुरुदेव ने लखाया और वह तो इसी मस्ती में रहता वह तो कह दिया यह ब्रह्म जीव ईश्वर मुझ में सभी हैं कल्पित सब में ही मैं समाया आनंद रूप अपना है पंचभूत निर्मित बनने बिगड़ने वाली ये नाशवान काया आनंद रूप अपना हालात के मुताबिक क्षण क्षण में मन बदलता मुझमें न फर्क आया आनंद रूप अपना निश्चय हुआ मैं वो हूं जिसको कि वेद चहुने ने कह नेत नेति गाया आनंद रूप अपना आनंद राजेश्वर ने इस जिंदगी में यारो सदगुरु कृपा से पाया आनंद रूप अपना तब तो ज्ञानी बराबर इसी भाव में मैं ब्रह्मा हूं भक्त कहेगा मैं पतित हूं मैं अधम हूं अब दोनों दो तरह की अनुभूतियां हैं और ईमानदारी से दोनों में एक साथ रहना बहुत कठिन है अच्छा भाई लेकिन भरत ऐसे महात्मा हैं सब विधि साधु अब दोनों पक्ष भरत जी के देखे भरत जी ने बराबर यही कहा मोहि समान को पाप निवास जही लगी राम मोहि समान को पाप निवास एक जगह नहीं दूसरी जगह मोह समान को पात की बात माता कहकई से ही कि मेरे जैसा पापी कौन व्यर्थ है मैं जो तुझसे कुछ कहू भरत जी अपने कहते आज श्री भरत ननिहाल से लौटे माता कहकई के भवन में गए जब सारा समाचार मिला अत्यंत तो दुखी हुए उसी समय तेई अवसर कुबरी तहा आई बसन विभूषण विविध बनाई ये बनाई बनावट कुबेरी मंथरा आई सत्र जी ने उसे देखा तो बरत अनल घृत आहुति पाई जैसे आग में घी पड़ गया होमगी लात तक कूबर मारा धरती में गिरी लात के प्रहार से तो कहने ये लगी आह दैव में कहा न क्या बुरा किया था अच्छा करने में भी बुरा फल मिलता है लो ये जितने गलत काम करने वाले ऐसे ही बोलते हैं अच्छा करने में भी बुरा फल मिला शत्रुगुन जी समझ गए कि इसका दिमाग भी खराब है तनकी टेढ़ी नहीं है दिमाग भी विकृत है तो बाल पकड़े लगे घसीटन धरी धरी झूठी पर भरत जी ने कहा कि नहीं नहीं इसे छोड़ इसे छोड़ भरत दयानिधि दीन छुड़ाई शत्रुघुन जी ने कहा अपराधी को दंड देना तो धर्म है तो मुझे धर्म का पालन करने दीजिए भरत जी ने बड़ी सुंदर बात कही हां हां अपराधी को दंड देना तो धर्म है लेकिन पहले पता तो लगा लो ये अपराधी है कि नहीं उसके बाद दंड दो ऐसा नहीं कि पहले ही दंड देना शुरू कर दो वो नहीं भी होगा तो मान लेगा पिटता बिचारा क्या ना करें जब पहले ही इतना पिटेगा तो कहेगा कि वैसे तो हमने गलती नहीं की है ये लेकिन इस पिटाई से तो अच्छा है कि मैं मान लू कि की है गलती तो अपराध सिद्ध होने पर दंड देना चाहिए कि पहले ही दंड देना शुरू कर देना चाहिए अब शत्रुघुन जी रुके बात तो ठीक है लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं ये नहीं है ना मंत्र अपराधनी नहीं है क्यों नहीं है बोले पूरी अयोध्या जानती है नाम मंथरा मंद मती कौन नहीं जानता कि मंथरा है मतिमंद है तो जो विचारा मतिमंद हो वो दंड का नहीं दया का पात्र है जो मतिमंद है वह दंड का नहीं दया का पात्र है मान लो इसने कुछ बात कह दी तो यह तो मतिमंद थी पर कह कही माता तो विदुषी हैं उन्हें तो विचार करना चाहिए था शत्रुघुन तो कांप गए तो आप क्या कहना चाहते हैं कि अपराधनी यह नहीं माता कह कही है तब दंड व्यवस्था क्या उनके लिए होगी भरत जी बोले नहीं नहीं पूरी बात सुनो इसका भी अपराध नहीं यह मतिमंद है और माता कह कई विदुषी तो थीं, लेकिन इस कुसंग इन, इसके कुसंग का उनके मन पर प्रभाव इसलिए पड़ा क्योंकि उन्हें किसी से मोह था किसी से बोले मुझसे मेरे बेटे को राज्य मिल जाए और उसी मोह को इस कुसंग ने इसके कुसंग ने उसी मोह को पैदा कर दिया तो भरत जी बोले मुझे लगता है कि अगर मैं ना होता तो कैके जी के मन में इसका कुसंग मोह उत्पन्न नहीं कर सकता था और मन में मोह उत्पन्न न होता तो वे राम जी से दूर न हुई होती तो मुझे तो लगता है कि इस पूरे अनर्थ की जड़ में अगर कोई है तो मैं ही हूं मही सकल अनरथ कर मूला यह भक्त की सोच उसे लगता है कि अपराधी तो मैं ही हूं बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया कोए, और जो दिल खोजूं आपना मुझसा बुरा ना होए, यह भक्त की इत, इत, इतनी दीनता भरत जी कहते हैं शत्रुघुन जो भी दंड मिले वह तो मुझे मिलना चाहिए वह मिलना यह भरत बराबर कहते हैं मेरे जैसा कोई पापी नहीं मेरे जैसा कोई अधम नहीं एक दिन तो भगवान को ही कहना पड़ा कि नहीं नहीं भरत में परेशान हो गया ये सुनते सुनते तुम रोज कहते हो मु समान को पाप निवास मुझे बड़ी कठिनाई है पीड़ा है और इसीलिए भगवान ने चित्रकूट की सभा में कहा कि भरत प्रभुवन तीन काल मत प्रभु काल मतमोशी लोक तात तर तो रे त्रभुवन तीन काल मतमोरे भगवान ने चित्रकूट की सभा में कहा कि भरत तीनों कालों में तीनों लोकों में तुम्हारे जैसा कोई पुण्यात्मा नहीं कोई भक्त जब ऐसा अनुभव कर लेता है कि मेरे जैसा अधम नहीं मेरे जैसा पतित नहीं ऐसी उसकी अनुभूति होती लेकिन क्षमा करें मैं अनुभूति की बात कह रहा हूं ऐसे कहने को तो सब कहते रहे कई बार लोग जब अपना आलीशान भव्य महल जैसा मकान दिखाना चाहते हैं तो कहते कुटिया पर चले आपकी कुटिया है वो कुटिया कहीं से इसलिए रहे कि ताकि सामने वाला उसे महल कहे कहने की बात नहीं ये अनुभव की बात अनुभूति के क्षण में ऐसा हो मेरे जैसा कोई अधम नहीं मेरे जैसा कोई पापी नहीं और ऐसा अनुभव तो भक्त को भी एकांत में होता है और तब उसके नेत्र गंगा जमुना हो जाते हैं भगवान की भरत जी इसकी अनुभूति करते हैं तब भगवान ने कहा कि जिसकी ऐसी अनुभूति हो वह महात्मा है भरत इसीलिए तुम्हारे जैसा तीनों कालों में तीनों लोकों में कोई पुण्य आत्मा नहीं है भरत जी तो रोने लगे कि प्रभु आप अपने श्रीमुख से यह व्यंग कर रहे मेरे जैसा पुण्यात्मा अरे मेरे जैसा तो पापी नहीं कोई भगवान ने कहा क्या प्रमाण है कि तुम पापी हो तुम्हारे पापी होने का प्रमाण क्या है क्या बात कही जो महात्मा ही कह सकता भक्त इसीलिए भरत जी जैसा कोई नहीं भरत जी बोले मेरे पापी होने का एक ही प्रमाण है क्या बोले मेरे पाप की वजह से आपको बन मिला यही लगी सी राम बनवासु बोलो <coughs> दूसरा कोई होता भरत जी की जगह तो यह कह सकता था कि मेरे पाप के कारण इन्हें बन मिला दूसरा कोई था उसमें क्या है? जैसा किया वैसा भोग रहे उसमें हमारा क्या? हमने क्या कर दिया इन्हीं के कर्मों का फल है तो सामने जैसा करेंगे वैसा भोगेंगे जैसा किया वैसा भोग रहे लेकिन यह बात आम आदमी पर भक्त की सोच में कहता हूं इसीलिए रघुपति भगति करत कठिनाई भक्त होना भी आसान नहीं भगवान जिसे बना दें ऐसी ऐसी प्राणों से सोच है सीताराम जी को वनवास मिला मैं पापी हूं मेरे पाप का फल है कि श्री सीताराम जी को वनवास मिला पर भगवान की आंखों में आंसू आ गए बोले नहीं नहीं भरत तुम्हारे पापी होने का अगर यह प्रमाण है कि मेरा वनवास तुम्हारे पाप की वजह से हुआ तो एक बात सुनो मुझसे लोगों ने पूछा महात्माओं ने पूछा कि राम तुम वन में कैसे आ गए तो मैंने एक महात्माओं से कहा कि प्रभु अगर मैं वन में ना आता तो आपका दर्शन होता संतों का दर्शन होता अगर वन में आता तो महात्मा बोले नहीं होता तो बोले फिर महाराज आप ही बता दीजिए संतों का दर्शन पाप का फल है कि पुण्य का फल पुण्य की संता मेरा पुण्य ही मुझे बन में ले आया अमोक दर्श तुम्हार प्रभु सबम पुण्य प्रभाव राम जी कहते तो मैं तो यह कह रहा हूं कि मेरे पुण्य के कारण मुझे बन मिला मेरे पुण्य के प्रभाव से मुझे बन मिला और तुम कहते हो कि तुम्हारे पाप के कारण मुझे बन मिला तो बात तो एक ही हुई चाहे तुम्हारे पाप के प्रभाव से हुई चाहे मेरे पुण्य के प्रभाव से हुई तुम्हारे पाप के प्रभाव से मुझे वन मिला और मेरे पुण्य के प्रभाव से मुझे वन मिला लेकिन एक बात समझ में आ गई क्या बोले जो काम मेरे पुण्य से हुआ वही काम तुम्हारे पाप से हो गया तो भरत जिसका पाप इतना महान हो कि मेरे पुण्य की बराबरी करे उसका पुण्य कितना बड़ा होगा इसलिए तुम्हारे जैसा कोई पुण्यात्मा नहीं तीन काल त्रभुवन मत मोरे पुण्य शिलोक तात तोरे पर इसके बाद भी भक्त हृदय है ना श्री भरत चरणों में गिर गए आंसू भर गए लेकिन उसके बाद भी उनकी यह अनुभूति जाती ही नहीं है मोहि समान को पाप निवास बड़ी विचित्र बात है ना दूसरा कोई होता तो कहता अब हम पापी नहीं रहे क्यों भगवान ने प्रमाण दे दिया बल्कि वो और कोई होता तो भगवान से लिखा लेता कि हस्ताक्षर करो दिखाएंगे लोगों को आप आश्चर्य करेंगे चौदह वर्ष भरत जी ने प्रतीक्षा की भगवान के आने में विलंब हुआ तो भी यही सोचते हैं कारण कवन नाथ नहीं आय जानी कुटिल किधो मोही बिस्रा कपटी कुटिल मोही प्रभु जी ना ताते नाथ संग नहीं अवधि रही जो को पापी जग मोही समान अधम कवन जग मोहि समाना मेरे जैसा कौन पापी होगा अगर भगवान के आगमन नहीं होने पर भी मेरे प्राण बचे रहे बीते अवधि रा जो प्राणा अधम कवन जगमोहि समाना को पापी जगमोहि समाना बराबर यही कहती जो करनी समझे प्रभुमोरी नहीं निस्तार कलप सतकोरी अधम पापी यही लेकिन यह भरत जी का भाव है इनके जैसा कोई भक्त नहीं पर अच्छा कोई भक्त रहे यह बात तो समझ में आती है पर उसी भक्त को ज्ञानानुभूति हो और वह अपने को किसी दूसरे रूप में प्रस्तुत करने लगे यह भी अपने आप में आश्चर्य है कैसे भाई देखो एक दिन भगवान श्री राम और श्री भरत हनुमान जी लक्ष्मण जी शत्रुघन सब इकट्ठे हुए तो कहा कि नाथ भरत कुछ पूछना चाहिए हनुमान जी ने कहा प्रभु भरत जी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं कुछ पूछना चाहते आहा भगवान बोले तुम जान हू कपी मोर सुभा भरत ही मोही की अंतर काऊ भगवान बोले हनुमान जी आप तो मेरा स्वभाव जानते हैं मुझ में और भरत में अंतर ही क्या है भरत ही मोही की अंतर काऊ मुझमें और भरत में कोई अंतर नहीं है मुझमें और भरत में कोई अंतर नहीं है अब पूछो क्या पूछना है? लो अब भरत जी अगर यह कहें कि मेरे जैसा कौन पापी मेरे जैसा कोई अधम नहीं मेरे जैसा कोई पापी नहीं मेरे जैसा कोई अपावन नहीं तो सारे के सारे आरोप भगवान पर जाते हैं तो आप आश्चर्य करेंगे भरत जी को ऐसी अनुभूति हुई कि जो भक्ति की भाषा में सदा अपने को अधम अपावन पतित बोलते थे वे आज क्या बोले नाथ नोह ना संदेह कछ <laughs> महाराज मुझे कोई संदेह नहीं अच्छा तो शोक और मोह बोले ना सपने हूं शोक नमोह मुझ में ना शोक है न मोह है ना शोक है न मोह है और शोक और मोह जिसमें ना हो तरति शोक आत्मवित यहां मोह नहीं है अज्ञान नहीं है शोक नहीं है वह तो आत्मस्थिति है बोले बस वही तो हो रही है मुझे अनुभूति हो रही है मुझ में न शोक है ना मोह है यह जिसमें हो रहा था वो मैं नहीं हूं ये मोह जिसमें था वो मन मैं नहीं हूं ये शोक जिसमें हो रहा था वो मन में नहीं हूं यह प्रतीत जिसमें हो रही थी अधम और पापी होने की वो मैं नहीं हूं मैं तो उसका भी साक्षी हूं भरत जी ज्ञान की भाषा बोल रहे लेकिन केवल भाषा ही नहीं बोल रहे भगवान ने पूछ दिया अरे भरत आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई तुम तो ब्रह्म भाव में स्थित होकर बोल रहे हो ये, ये किस साधना का फल है और कोई होता कि इतने दिन भक्ति की है इसलिए ज्ञान मिल गया पर भरत जी क्या कहते हैं महाराज ये यह प्रयास से नहीं मिला है फिर बोले यह स्थिति तो प्रसाद से मिली है किसका प्रसाद है तो बोले केवल कृपा तुम्हारी चिदानंद सन्दोह हे सच्चिदानंद भगवान यह आपकी कृपा है और कृपा कैसी बोले सोई जान जे ही देहु जनाई जान तो तुम, तुम ही हो आपको जानने के बाद तो आपका ही स्वरूप हो जाता है इसलिए नदी अब समुद्र में मिल गई नदी रही ही नहीं अब तो समुद्र है समुद्र है समुद्र है तो भरत जी भक्ति की दृष्टि से भी साधु और ज्ञान की दृष्टि से भी साधु इसीलिए तीर्थराज प्रयाग कहते तात भरत सब विधि साधु अच्छा एक और उदाहरण तुलसीदास जी ने दिया हिरण कश्यप का भाई हिरण्याक्ष पृथ्वी का हरण करके ले गया पाताल में तब बारह भगवान का अवतार हुआ और बारह भगवान पाताल में जाकर हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी का उद्धार करके लाए यह पौराणिक आख्यान है श्री तुलसीदास जी कहते हैं चित्रकूट में यही हुआ पृथ्वी का हरण हो गया हिरण्याक्ष ले गया तो पृथ्वी कौन हिरण्यक्ष कौन और बारा अवतार कौन <coughs> तो उदाहरण बड़ा सुंदर मिला आहा। आहा। आहा। शोक कनक लोचन मती छोनी शोक कनक लोचन मति छोनी छोनी कहते हैं पृथ्वी को और मति बुद्धि को और शोक कनक लोचन कनक लोचन माने हिरण्याक्ष तो शोक रूपी हिरण्याक्ष ने सबकी बुद्धि रूपी पृथ्वी का हरण कर लिया चित्रकूट में किसी को विचार करने की क्षमता ही नहीं बची बुद्धि नहीं किसी में कि कुछ निर्णय क्या कर सके अकल ही काम नहीं कर रही इसका अर्थ हुआ कि बुद्धि का हरण कर लिया किसने जब कोई दुखी होता है शोक में डूबा तब तो उसकी बुद्धि काम नहीं करती और यही कारण है कि जिसके घर शोक होता है दूसरे उसे समझाने जाते हम लोग रोज अनुभव करते हैं। किसी के घर कुछ वियोग हो जाए किसी परिजन का तो वो रोता है दुखी दूसरे कहते वो तो संसार है आवागमन लगाई हुआ है और एक ना एक दिन तो यह होना ही है यह कोई नई बात नहीं है धीरज रखो शांत रहो समझाते लेकिन विडंबना यह है कि जब उनके यहां होता है तो फिर वो समझाने आते हैं जो उस दिन रो रहे थे तो संसार है ऐसे ही लगा रहता है अब सबके साथ यही होना है उसमें क्या कभी कभी लगता है कि हम जो दूसरे को समझाते खुद समझ लें पर बहुत कठिन है जो भी दिखते हैं समझदार इस जमाने में जो भी दिखते हैं समझदार इस जमाने में वो भी मजबूर हैं खुद खुद को ही समझाने में जो भी दिखते हैं समझदार इस जमाने में वो भी मजबूर हैं खुद खुद को ही समझाने में और सही बात तो यह है आदमी हो के भी आशा नहीं इंसान होना आदमी हो के भी आशा नहीं इंसान होना लगेगी जिंदगी ये जिंदगी बनाने में इसलिए बहुत कठिन है समझ स्वभाव का अभिन्न अंग बन जाए इसी जो जवान में है वो जीवन में आ जाए जो जवान में है वो जीवन में आ जाए अच्छा एक बात बताओ कपड़े की दुकान हो किसी की दिन भर कपड़े बेचे जाले की दिन है और खुद उस दुकान का कपड़ा न ओढ़े तो उसका तो जाड़ा नहीं जाएगा उसकी तो सर्दी नहीं जाएगी इसलिए समझाने वाले इस समझ का उपयोग अगर अपने ऊपर न करें एक महात्मा ने बड़ी अच्छी बात कही बोले पंडिताई, पंडिताई पाले पड़ी पंडिताई पाले पड़ी पूर्व जन्म का पाप और उनको उपदेश वो खाली रह गए आप सही बात इसलिए अच्छा ये मैं कोई व्यंग नहीं कर रहा हूं जीवन का यथार्थ आपको बता रहा हूं इसलिए एक दूसरे को समझाने के लिए एक दूसरे की जरूरत पड़ती है कि जब आदमी शोक में होता है तब उसकी बुद्धि काम नहीं करती शोक ने उसकी बुद्धि का हरण कर लिया दुख ने उसकी बुद्धि का हरण कर लिया तो जिनकी बुद्धि अपने ठिकाने वो समझाने जाते हैं और जब उनकी ठिकाने नहीं रहती तब वो समझाने जाते हैं यही नियम है उसमें क्या है? तो चित्रकूट में सबकी बुद्धि को शोक रूपी हिरण्याक्ष ने हरण कर लिया बुद्धि रूपी पृथ्वी को और जब शोक हिरण्याक्ष बुद्धि रूपी पृथ्वी का हरण कर लेता है तब बारह अवतार हुआ और बारह अवतार क्या भरत विवेक बराह विसारा का विवेक ही बारह अवतार है तो भरत जी ज्ञानी है जहां बड़े बड़े ज्ञानी कोई विचार ही न कर पाए अच्छा ज्ञानी साधारण नहीं थे एक तो ज्ञानी गुरु विवेक सागर जग जाना गुरुदेव वशिष्ठ विवेक के समुद्र गुरु विवेक सागर जग जाना जिन्ह विश्व कर बदर समाना बदर कहते हैं बेर को बेर का फल जैसे मुट्ठी में आ जाए इसी तरह सारा विश्व जिनकी मुट्ठी में है ऐसे विवेक सागर गुरुदेव जो सब जानते हैं विवेक सागर की उपाधि है महाराज वशिष्ठ जी को और जनक जी उन जैसा तो ज्ञानी कौन होगा महाराज जनक तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जनक जी के लिए कहते हैं आज बिरल ची निर्प उपाय पदम पत्र जग जल रवि नासा बचन कमल वचन किरण मुनि कमल विकासा जासु ज्ञान रवि भवन सिा महाराज जनक के ज्ञान रूपी सूर्योदय से संसार की निशा नष्ट हो जाती है वचन किरण से मुनियों के हृदय कमल विकसित हो जाते हैं ऐसे हैं महाराज जनक और गुरु विवेक सागर जग जाना और इन दो ज्ञानियों को बिठाया गया फैसला करो एक और जनक जी एक और वशिष्ठ जी और दोनों ज्ञानी न बोल पाए दोनों ज्ञानी क्यों वशिष्ठ जी से राम जी ने कहा आप कुछ विचार दीजिए वशिष्ठ जी ने साफ स्वीकार कर लिया कि मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है क्यों कहा चली गई आपकी बुद्धि भरत भक्ति बस भोली भरत के प्रेम ने हमारी बुद्धि को भोला बना दिया है विचार करने की जो एक निष्पक्ष निर्णय की शक्ति होनी चाहिए वो भक्ति में बदल गई क्या करें अच्छा तो कुछ विचार ही दीजिए निर्णय मत कीजिए कुछ विचार दीजिए तो बोले भरत सने विचार रखा मेरी बुद्धि अब किसी काम की नहीं रही निर्णय नहीं कर सकती भरत के प्रेम ने विचार ही नहीं रहने दिया एक ज्ञानी की दशा अब दूसरे ज्ञानी की बात सुनो महाराज जनक से कहा कि आप कुछ बोलो जनक जी बोले मैं बोल सकता हूं मेरी बुद्धि बहुत सूक्ष्म है और सूक्ष्म से सूक्ष्म विषयों का विवेचन करने में समर्थ है कौन से बोले धर्म राजनय ब्रह्म विचार धर्म राजनीति और ब्रह्म विचार ब्रह्म विचार वेदांत इतना दुरूह विषय है इतना दुरूह वो अनुभवी पुरुषों की ज्ञानी जनों की गुरुओं की कृपा हो तो कुछ बात समझ में आती गया सबसे तो बड़ी विडंबना यह है कि वेदांत में जिस ब्रह्म का निरूपण किया गया है वह जहां है वहां अनुभव नहीं होता और जहां दिखता है वहां है नहीं अरे सीधी सी बात है चेहरा जहां है वहां नहीं दिखता दर्पण को देखे बिना चेहरे को देखने का कोई उपाय नहीं दर्पण में ही चेहरा देखा जा सकता है लेकिन अद्भुत बात है जिसमें दिखाई देता है, उसमें है नहीं पर दिखाई वही देता है जहां नहीं है देखना वहां पड़ता है अनुभव कहीं और करना पड़ता है इसी तो मुझे लगता है कि ये जो सत्य स्वरूप है ये सत्य का स्वरूप शब्द के दर्पण में दिखता है पर सत्य शब्दातीत है इसलिए शब्द के दर्पण में दिखने वाले सत्य के चेहरे को ही जो सत्य मान लेते हैं वह ज्ञान कहाँ वह तो अज्ञान है इसलिए ज्ञानी होना बहुत कठिन है इसलिए निर्णय होना करना बहुत कठिन है दिखाई कहीं देता है अनुभव कहीं करना पड़ता है तभी तो भगवान श्री राम कृष्ण देव कहते थे कि पंचांग सूचना देगा कि पानी बरसेगा देता है सूचना कि पानी बरसेगा पर पूरे पंचांग को निचोड़ डालो एक बूंद भी पानी उसमें से नहीं निकलेगा वहाँ